IIT NCERT के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम गंदा पानी साफ पानी जल्दी पियो मुझे भी पीना है अ अरे गिलास कहां है अ घड़े में से पानी कैसे निकालें मैं तो अपने खाने के डिब्बे से पानी निकालकर पी रहा हूं तुम भी ले लो खाने के डिब्बे से खाने के डिब्बे से पानी थोड़े ही निकालते हैं पानी तो गिलास में डालकर पीते हैं हां हां पर गिलास है कहां अ अ ये रहा गिलास लो अब तुम भी पानी पी लो हां जल्दी पियो विमला मुझे भी पानी पीना है Dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dapadam dap dap dapadam dap dap dapadam dap dap dapadam dap dap dapadam dap dap dapadam dap मुझे भी पानी अच्छा नहीं लग रहा था मैंने तो इसीलिए बस दो ही घूंट पीए हां अरे पानी हा, का पानी के बराबर अच्छा लग रहा बच्चों की दीदी आ गई बच्चों अब बातें बंद करो और अपनी-अपनी कॉपी खोलो आज हम पेट में अंदर धो रहा है महेश क्या बात है आ, अभी तक कॉपी क्यों नहीं खोली अरे क्या हुआ पेट क्यों पकड़े हुए हो दीदी महेश के पेट में दर्द हो रहा है नहीं नहीं अब थोड़ा ठीक लग रहा है अच्छा अच्छा महेश तुम ऐसा करो यहां पर हां यहां पर लेट जाओ थोड़ी देर के लिए दीदी मुझे प्यास लग रही है मगर मैं स्कूल के घड़े से पानी नहीं पिऊंगी पता नहीं क्यों उसका पानी कुछ ठीक नहीं लगता अच्छा हम ऐसी बात है हां दीदी ये ठीक कह रही है घड़े से पानी पीने के बाद ही महेश के पेट में दर्द शुरू हुआ था और दीदी पानी का स्वाद भी खराब लग रहा था अच्छा सब लोग घड़े के पानी की शिकायत कर रहे हैं चलो चलकर देखते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया महेश जी दीदी दी। तुम यहीं लेटो मैं अभी दवा भिजवाती हूं जी चलो बच्चों चलें देखते दे हैं हां हां दीदी पानी पियो अरे अरे ये क्या यहां तो पानी का घड़ा खुला पड़ा है ढूंढो तो इसका ढक्कन कहां है घड़े पर तो ढक्कन होना चाहिए ढूंढो जरा तो या, या, वहां तो नहीं है पता नहीं यहां भी नहीं उस तरफ नहीं खिड़की के पास पता नहीं वहां भी नहीं दीदी धक्कन तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है मैंने तो कल से इसका ढक्कन देखा ही नहीं ढक्कन तो बहुत दिनों से नहीं है अच्छा देखो घड़े में आ, आ हम अरे ये पानी तो बहुत गंदा है हम्म हम्म देखो तुम भी हाँ, देखो हां दीदी बहुत गंदा है हां दीदी घड़े के अंदर पानी गंदा नजर आ रहा है हां हां दीदी पानी गंदा है पता नहीं पानी में क्या-क्या पड़ा है अच्छा चलो इस पानी को तो गिरा ही देते हैं फिर घड़ा अच्छी तरह साफ करेंगे और फिर इसमें साफ पानी भर कर रखेंगे ठीक है ठीक है दीदी घड़ा उठाओ हां शाबाश अब इसे ध्यान से उ हम्म यह घड़े में से क्या निकल रहा है रोटी दीदी रोटी इसमें कहां से आई और और ये नीचे आलू भिंडी छी छी हमने पहले तो नहीं देखा था हम्म इसमें रोटी और सब्जी पड़ी है तभी तो पानी इतना गंदा और बदबूदार है पर दीदी इसमें रोटी सब्जी कौन डालेगा तुम ही बताओ तुम सब ही तो इसमें से पानी पीते हो दीदी मैं बताऊं हम अपने खाने के डिब्बे से किसी ने पानी निकाला होगा हां यह हो सकता है हम तभी तो पानी में से रोटी और सब्जी निकली क्यों पानी निकालने का पववा कहां गया पववा पववा क्या होता है दीदी देखो गिलास के साथ एक छोटी सी डंडी लगी रहती है क्या लगी रहती है डंडी हां जैसे कलची में होती है डंडी ज़रा सी ऊपर से मुड़ी रहती है कहां मुड़ी रहती है ऊपर से हां उसे कहते हैं पवा अच्छा दीदी अ गिलास के साथ एक छोटी सी डंडी लगी रहती है हम अब जैसे कलची में होती है हम अब डंडी जरा सी उपर से मुड़ी रेती है ठीक उसे कहते हैं पववा पववा हाँ समझ गए ना? हाँ दीदी अच्छा ऐसा होता है पववा हाँ इसी पववे से घड़े में से पानी निकालना चाहिए लेकिन तुम्हें पववा नहीं पता इसका मतलब तुमने यहां पउवा देखा ही नहीं तो फिर यहां पानी निकालने के लिए क्या कोई बर्तन नहीं था दीदी एक गिलास था पता नहीं वो भी कहां गया पर दीदी गिलास से भी कोई पानी नहीं निकालता तभी तो वो कहीं कोने में गिरा रहता है उससे पानी निकालने में देर जो लगती है यानी पानी का घड़ा ना ढका रहता है और ना ही इसका पवा है तभी तो पानी इतना गंदा हो जाता है हां ये, ये बात, बात तो है ठीक है ना बच्चों अगर पानी खुला पड़ा रहेगा तो उसके अंदर कुछ भी गिर सकता है धूल मिट्टी गंदगी है ना हां दीदी खुले घड़े में तो कुछ भी गिर सकता है मिट्टी धूल गंदगी हम्म ये तो हमने सोचा ही नहीं और जो बच्चे अपने खाने का डिब्बा घड़े के अंदर डालते हैं वो तो बिल्कुल गलत करते हैं हां जूठा खाने का डिब्बा डालने से ही तो रोटी सब्जी घड़े में गिरी थी और दीदी इस तरह से गंदा हाथ भी तो पानी के अंदर चला जाता है और हाथ की गंदगी पानी में चली जाती है और पीने का पानी गंदा हो जाता है हां यह तो है अब तुम्हें समझ आया साफ घड़े में साफ पानी भरो फिर घड़े को ढक्कन से ढक दो और पानी निकालने के लिए मैं पववा भी मंगवाती हूं अब बन गई ना सारी बात हां जी सुनो सुनो भाई सुनो सुनो सुनो सुनो भाई सुनो सुनो सुनो सुनो, सुनो भाई एक बात पानी पीयो साफ साफ पानी पीयो साफ साफ समझ गए ना हां दीदी समझ गए हम एक बार पानी पिए साफ-सा पानी पिए साफ-सा बर्तन में ना जाए हाथ बर्तन में ना जाए हाथ पउआ रखे साफ-सा पउआ रखे बार बार धक्काए रखे बार बार दीदी दीदी आप दी, देखिए हां देखो घड़ा भी कितना सा है और ढका भी हुआ है और आ पवा भी रखा है हां जी दीदी, दीदी दीदी आओ आओ महेश कैसा है अब तुम्हारा पेट दर्द अब बिल्कुल ठीक है आपने जो दवा भिजवाई थी उससे दर्द बिल्कुल ठीक हो गया हम मुझे प्यास लगी है इसीलिए मैं पानी पीने आया हूं हां हां पियो ना अरे वाह कितना साफ घड़ा है वाह ये तो पानी भी बिल्कुल साफ है हम सब ने मिलकर घड़ा साफ किया है और फिर इस घर में साफ पानी भरा है और देखो ये पववा इसी से पानी निकालना है और याद रखना घड़े को धक्कन से धक कर रखना है अच्छा पहले तो धक्कन और पववा नहीं था अब दीडी ने रखवाया है चलो तो मैं पानी पेता हूँ अरे इस पउवे से पानी निकालने में बड़ी आसानी है मुझे भी प्यास लगी है मैं भी पानी पिऊंगा पउवे से निकालकर मैं भी पीऊंगी मैं भी पउवे से निकालकर अरे अरे पउवा अब यहीं रहेगा सब पीना साफ पानी और हां अगर तुम सब पउए से पानी निकालोगे तो पानी गंदा भी नहीं होगा गंदा पानी साफ पानी अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन विषय संयोजन एवं अनुसंधान डॉ स्वर्ण गुप्ता आलेख विनीता कृष्णा कलाकार सुचित्रा गुप्ता पल्लवी पायल प्रतिमा आरती एवं सत्यजीत संगीतकार राकेश पंडित गायन स्वर सिमरत कपूर तथा नेहा शर्मा ध्वनिंकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति Vandana Arimardana